श्री गिरिघसंहिता गिरिराज खंड दूसरा अध्याय गोपो द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव श्री नारद जी कहते हैं साक्षात श्री नंद नंदन की आवाज सुनकर श्री नंद और सनंद आदि ब्रजेश्वर गण बड़े विस्मित हुए फिर उन्होंने पहले के निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण तथा पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी जी के साथ गिर्राज के साथ साथ पूजन लिए उत्कंठित प्रसन्नता गए। उनके भी थे वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की साकल धारण करने वाले हाथी पर हो गौों के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए नंद उपनंद और और अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे सहस्त्रों बाल रवि के दीप्ति से प्रकाशित शिविका में आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्न आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार से शोभित हुई जैसे शकी, चकुरी और के के साथ शोभा पाती हो, राजन श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत से अलंकृत तथा करोड़ों आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां लीता और विशाखा चारु चवर डुलाती हुई शोभा पाती थी नरेश्वर इसी प्रकार रमा विरजा माधवी माया यमुना और गंगा आदि बत्तीस सख्या आठ सख्या सोलह सख्या और उन सब के यूथ में समृद्ध असंख्य सख्या वहां आई मिथिला निवासिनी कौशल प्रदेश वासिनी तथा अयोध्यापुरवासिनी श्रुतिरूपा ऋषि रूपा, रूपा यज्ञ सीता स्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ रमा आदि वैकुंठ वासिनी देविया वैकुंठ से भी ऊपर के लोगों में रहने वाली परम स्वेत दीप की बालाएं और ध्रुवादी गोपांगनाओं का दल भी वहां आ गया जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थी दिव्य गुणत्मयी अंगनाएं थी अधिव्य विमानचारियों की वनिताए थी जो औषधि स्वरूपा थी जो जालंधर के अंत पूर्व की स्त्री थी जो समुद्र कन्याए थी तथा जो मती नगरी तथा आदि लोकों में निवास करने वाली थी। उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ इसी प्रकार अप्सराओं समस्त नाग कन्याओं तथा ब्रजवासिनियो के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिर्राज के पास आ पहुँचे बालक युवक और वृद्ध भी पगड़ी तथा तथा मोर पंख से तथा, सुंदर हार गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगे गिरिराज हिमालय के मुख से उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटा जूट बांधे हाथ में में कपाल लिए अंगों में चिता की भस्म लगाए की माला तथा कंगनों से विभूषित हो भांग धतुर और विष् पीकर मत्त हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदेश्वर पर आरूढ़ हो प्रमथ गणों के घिरे हुए प्रमथ मणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए मुख्य मुख्य राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सिद्धेश्वर हंस योगेश्वर तथा का दर्शन करने के लिए एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई उसके सुवर्ण में सिंह चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे राजन वह पर्वत मतवाले वाले भ्रमरों तथा निर्जर शोभित पंद्राओं से उन्नत काय की करने लगा। उसी समय मेरु और गिरिंद्र और हिमालय आदि दिव्य रूप धारण करके मांगलिक वस्तुएं हाथ गोवर्धन को प्रणाम करने लगे भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार ब्रिजो द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत साधन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की नंद उपनंद गोपी गोपीवृंद तथा गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे उन सबके साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा अर्थात लावा या खील छीटने लगा उस यज्ञ में गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रजस्थित शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ जो कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्होंने गिरि का यह प्रभाव अपनी आंखों देखा तथा गिरिराज को वहां वर देने के लिए उद्यत देख सबके सब, सब आश्चर्यचकित हो उठे सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया उस समय गोपों ने कहा प्रभो आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं स्वयं नंदन वन नंदनंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो ऐसा ही होगा जो कहकर क्रीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरराज राज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर ध्यान हो गए तब नंद उपनंद ब्रजभानु बलराम ब्रजभानुराज सुचंद्र नंद श्री नंदराज श्रीहरि एवं समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले ब्राह्मण योगेश्वर समुदाय सिद्ध संघ शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए राजन श्री चंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज राज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद भवलाश्वर संवाद में गिरिराज महोत्सव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ